शो भगव शनो बृहस्पति प्रहस्पति विष्णु क्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमे प्रत्यक्ष ब्रह्मा से ब्रह्म व्या सत्य वह माम मबो भक्ता ओ शांति शांति शांतिंदसा विश्व छंदोभ्योध्यमता अमृत से शरीर मे विचर्षण जिह्वा मे मधुम्तम कर्ण भूलिश्रो ब्रह्मण गोशो मेदया विता श्रुत ओ अहम रक्षसि की ऊर्धपित्रो वाजिनी स्वामृतमस््रविधक सवर्चस सुधावृताशंको वेदचनम शांति शांति शांति, शांति। ये हो गया क्रिया ब्राह्मो न इसलिए वहां पर भी वो का हो रहा है ना उपदेश मीमांसा में भी है ना पूर्व में पूर्वी वे ऐसा बोला ठीक है भूत वस्तु भूत वस्तु ने क्रिया से ही हो रहा है वो क्रिया से अन्वित होता है है ना ना क्रिया अन्वय हो ना उसका प्रयोजन हो गया लेकिन भूत वस्तु का उपदेश तो क्या है ना ऐसा बोला वो बाद में क्रियाथत्व तो प्रयोजन त्या नस्तु अनुपदिष्ट बहती प्रयोजन हो गया वो, वो उपदेश ही नहीं किया ऐसा नहीं होगा पूछता है यदि उपदिष्ट कि सदी नाम उपदिष्ट उपदेश हो गया है ऐसा ही रखो <coughs> तुमको क्या है उससे मतलब क्या उसका मतलब क्या है आपको पूछा उच्चते बोलो अनगतात्म वस्तूपदेश तथा भवि तदवगत मिथ्याज्ञानस संसार हेतु निवृत्ति प्रियोजन करिए अविशिष्ट अर्थत्व क्रियासाधन वस्तुपदेश उसी प्रकार हमको मतलब क्या है देखो अभी बोलेंगे अनगता महत्व वस्तुपदेश जिस आत्मा को हम नहीं समझते हैं वो उस वस्तु को उपदेश करने से वो भी तथ्य भविष्य मरती आपको जैसा होंगे उसी प्रकार होता है के आपको क्रिया के लिए उपयोग हो गया हमको और मिथ्या ज्ञान से पैदा तो हुआ संसार हेतु तो, संसार हेतु तो मिथ्या ज्ञान जो है उसकी निवृत्ति हो जाएगी इसको समझने से निवृत्ति हो जाएगी ओ प्रयोजन क्रिय प्रयोजन हो गया अवशिष्ट अर्थवत्व क्रियासाधन तो वस्तुपदेश है न इसलिए ओ प्रयोजन हो गया ना न प्रयोजन क्रिय अर्थवत्व क्रियासाधन आर्थ वो इसमें अर्थवत्व हो गया ना प्रयोजन हो गया ना इससे का क्या मतलब है स्वामी अवशिष्ट तो ऐसा तो हो गया इधर भी ऐसा ही होता है समान है विषय वहां पर जैसा ऐसा भी ऐसा ही है है ना? समझ आगे ना आपका पॉइंट है? है ना भी बाद में देखो अभी आ, और अभी और एक दिखाता है देखो उपदेश बहुत कुछ हो सकता है जिससे क्रिया नहीं होता है क्रिया से भी संबंध नहीं है ऐसा उपदेश भी है देखो पैसा होता है, है। अभी चाह ब्राह्मणो न हत्य निवृत्तिपद्य नचसा क्रिया क्रिया अक्रियार्थानां साधन अक्रियानाश अनर्थक ब्राह्मणो नवृत्ुपा अन्य तच्चिष्ट ओ ओ क्रिया से जो उपयोग नहीं होता है उससे फायदा ही नहीं कुछ नहीं है ऐसा मतलब न... नहीं है ऐसा बोल रहे हैं ना ये ठीक नहीं है क्योंकि ब्राह्मणों हंतव्य है ना ओ ब्राह्मण को माला नहीं है ऐसा है इतव्य ये क्या है निवृत्तिर उपदेश्य निवृत्ति मतलब मत करो ऐसा बोल रहा है हनन क्रिया से हनन क्रिया को हनन क्रिया में मत लग जाओ ऐसा बोल रहा है न चा क्रिया।, क्रिया क्रिया न करना क्रिया है क्या है ना भी क्रिया साधन क्रिया साधन भी नहीं है अक्रिया उपदेश अन ओ क्रिया से संबंध जो नहीं रखा है ऐसा उपदेश अनर्थक ऐसा हो गया ब्राह्मण इत्यादि निवृत्तियों अनर्थ कम प्राप्तम अभी अनर्थ हो गया ना ब्राह्मण में क्रिया नहीं है ओ क्रिया से नहीं जोड़ा है ये सब कुछ बेकार है ऐसा कहा ये बेकार हो गया ना अभी <laughs> ना तच तो अनिष्टम ये आपको भी ठीक नहीं लगता है आप इसको ठीक ऐसा नहीं कहेंगे न स्वभाव हथुरागे नहीं शक्यम अप्राप्त क्रिया कल हनन क्रिया निवृत्ति औदासी व्यति नवभाप्रा हन्त्यथ अगेण हो गया है नक्यं अतक्रिया कल देखो स्वभाव से प्राप्त होने वाला हनन क्रिया है ना न अन्त्यथ उसको हन क्रिया उस अर्थको अनुरागेण ओ ऐसा संबंध को रखकर इससे संबंध को रखकर नहीं ही शक्यम ओ नहीं न हंतव्य न हंतव्या उसको नहीं नहीं बोलता है ओ नहीं शक्यम अप्राप्त क्रियार्थत्व कल्पय नहीं को अप्राप्त क्रियार्थत्व कल्पना नहीं कर सकता मतलब ब्राह्मणों न हंतव्य में न किस प्रकार का है वहाँ पर हनन क्रिया को कल्पना के नहीं कर सकता है समझ गए ना वो हनन क्रिया से संबंधित तो है स्वभाव प्राप्त ऐसा पर है लेकिन वो आ, आ, आ, आ, आ, क्रिया क्रिया को प्राप्त नहीं करता है उसको कल्पना करना ठीक नहीं है क्योंकि हनन क्रिया निवृत्ति निवृत्त उदासीन तरह है ना है न होता है उदासन मतलब क्या है वो नहीं करेगा है ना इसके अलावा और कुछ कल्पना का नहीं कर सकता है वो हनन नहीं करना इसका मतलब वो हनन नहीं करेगा चुप होगा इसके अलावा अब हनन क्रिया से संबंधित है इसलिए कुछ ना कुछ क्रिया है ऐसा नहीं है है ना नशस्वभाव बोलो स्व संबंधी भाव बोधी थी स्वभाव नहीं थी। येशस का स्वभाव क्या है ऐसा पूछा स्व संबंधी अभाव बोधी थी और जिसके संबंध से इसका प्रयोग होता है उसका अभाव को दिखाता है है ना यहाँ पर अज्ञान को ज्ञानाभाव बोला वो चिल्ला है, बहुत चिल्ला है, क्योंकि मन में कुछ ना कुछ बैठा है वो क्या बैठा है उसको उसके मक्कल से निकाल के देखना ही मुश्किल होता है वो प्रश्न पूछ के उसके अंदर क्या है हाँ वो भी नहीं समझ सकता क्योंकि वो के उसको भी स्पष्ट नहीं है है ना अज्ञान ज्ञान भाग तुम्हारा क्या छो गया वहां पर देखो वो व्याकरण के हिसाब से ऐसा कुछ शास्त्र का पॉइंट रह सकता है वो भी नहीं बोलेगा क्या हो रहा है हमको नहीं समझता है लेकिन यहां पर स्पष्ट है देखो अभी जानता है वहां पर नहीं ऐसा आ गया वाच्यार्थ तो अभाव ही है है ना लेकिन अभाव मतलब कुछ भी अभाव अभाव अलग अलग प्रकार का है प्राग भाव है प्रधम भाव है अन्य अभाव अब बहुत कुछ है अत्यंत अभाव है एक अभाव से दूसरे अभाव को कुछ फर्क नहीं है लेकिन अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं वो किसी भाव वस्तु के दृष्टि से ही कर सकते हैं प्रागभाव मतलब और पहले नहीं था प्रध्वंसाभाव बाद में नहीं रहता ऐसा कुछ बोलते हैं है ना इसलिए भाव की अपेक्षा ही बोलना पड़ेगा अभाव को नहीं तो सिर्फ अभाव को बोलने में मतलब नहीं है ऐसा एक पॉइंट। इसलिए अभाव को वाचार्थ बोलने पर भी इसका विरुद्ध मतलब ये, ओ, ये, ओ, ये कुछ है वो आ गया तो ये नहीं रहेगा प्रतियोगी हाँ प्रतियोगी ये प्रतियोगी आ गया तो ये नहीं रहेगा इसलिए ओ प्रतियोगी का विरुद्ध है प्रतियोगी विरुद्ध है ऐसा ही कहना सही पॉइंट लेकिन ये वाचार्थ तो है वाचार्थ है ही नहीं तो वो तो क्या शंकराचार्य ज्ञान भाव होता है इसको समझ रहे ना इसलिए देखो चर्चा करते समय आप हमेशा याद रखो कैसा करना हम विचार समझने के लिए वो क्या क्या हो रहा है ऐसा समझने के लिए हम चर्चा करते हैं सिर्फ जीतने के लिए नहीं है है ना समझने के लिए चर्चा करते हैं इसलिए वो बोलने में भी ठीक होना बहुत जरूरी है व्याकरण शुद्ध होना सब कुछ ठीक ही है लेकिन कुछ ना कुछ बोल दिया और पकड़ लिया हो गया हो गया इसको अभी यही टाइम है उसको नीचे डाल दिया ऐसा कब बात करते ना <laughs> है ना एक बार सुनो बोलता हूँ एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट एक था वो क्या उसका स्टूडेंट भी बहुत अच्छा था एक बार उसके साथ चर्चा कर रहा है कुछ ना कुछ बोल रहा है बोल रहा है ऐसा कर रहा है कुछ न कुछ गलत बोल दिया है नोफेसर अच्छा, गलत बोल दिया गलत बोलते बोल ऐसा कहा उसको, उसको भी गलत है मालूम हो गया बोला है। listen. See, listen to what I want to say, not what I say. <laughs> what I want to say, से सुनो <laughs> What I say, don't सुनो है <laughs> ना yeah, वाणी को छोड़कर अर्थ को पकड़ो वाणी को छोड़कर अर्थ को पकड़ो <laughs> वाणी के छोड़कर अर्थ अर्थ को पकड़ो है ना इसलिए वो हमेशा ओ वाद जीतने के लिए नहीं करना ये ठीक नहीं साधक लोगों के लिए और कुछ डिबेट्स होता है पार्लियामेंट में होता है सब कुछ होता है ठीक है लेकिन वेदांत साधकों को कैसा होना है वो साधना समझना मैं इसलिए चर्चा करूंगा ऐसा ही रहना इसलिए अभी देखो नई स्वभाव स्व संबंधी अभाव बोधेती है ना इसलिए वहां पर क्रिया का अभाव है हनन क्रिया का अभाव है इसलिए हनन क्रिया नहीं करके उदासीन होगा इतना ही है उसमें अभाव अभावुद्धि कारण बोलो अभाव कारणं। वो अभाव है इसलिए उदासीन हो जाता है है ना अभी सारे अभाव से अभाव बुद्धि से उदासीन नहीं होना कभी कभी अभाव से वो कुछ न कुछ क्रिया चालू भी होता है अभी मुझे अज्ञान है और उसको उदासीन रहा देखने <laughs> समझने के लिए कोशिश करना मेरे में धन का अभाव है कोशिश करके धन का संपादन करना है ना यहाँ पर क्रिया का अभाव है सिर्फ उदासीन हो गया है ना? साचा बोलो दग्ध इंधन अग्निवत स्वयमेवजाम मतलब वो कैसा होता है दग्ध ईंधन अग्निवत ओ, ओ लकड़ी है वो जला दिया वहां पर ओ जलने के बाद शांत हो जाता है जाता। हाँ? आप जाता। अपने, आप जाता। अपने आप शांत हो जाता है उसी प्रकार स्वयं उपशाम्यति अभाव बुद्धि क्या होता है उदासीन का कारण होने से वहां पर कुछ ना कुछ क्रिया ऐसा मन में आ गया ओ न करना है हाँ बाद में चुप हो गया बोलो क्रिया तस्तक्रिया ब्राह्मणो न प्रजापते इं प्रतिषेधा मनमहे क्रिया व्रता तस्तक्रिया निवृत्तमे इसे क्रिया प्रसक्त क्रिया मतलब उस प्रसंग में क्या है हनन क्रिया है लेकिन ना है। ना है है ऐसे क्या होता वो वो निवृत्ति इसे उदासीन हो गया हो गया ठीक है उदासीन हो गया उतना ही है ब्राह्मणों नंत्य इत्यादिशो प्रतिषेधार्थम मनिया में वो नहीं करना प्रतिषेध क्या है ऐसा चुप हो जाता है कैसा पूछा ये प्रतिषेधार्थ जो है वो कभी कभी प्रतिषेधार्थ में भी काम करना पड़ता है इसका दृष्टांत दृष्टांत क्या है अन्य प्रजापति व्रत प्रजापति व्रता वर। ओ प्रजापति वर्तनाम से ओ प्रजापति वर्तनाम उसमें क्या है होने वाला सूर्य को मत देखो ऐसा है शायद आप जानते या नहीं ओ विनायक चतुर्थी होता है ना भाद्रपद में विनायक चतुर्थी को उस दिन चतुर्थी दिन चंद्र को नहीं देखना ऐसा है व्रत में आता है चंद्र को क्यों नहीं देखना ओ चंद्र को उपहास किया गणेश जी को उपवास किया इसलिए उस दिन उसको उसको नहीं नहीं देखना उसको देखने से दूसरा भी भी बताते हैं हाँ। कि कोई कोई आपको आपने गलती गलती है है तो आपकी ऐसा ना व्रत में भी उदय होने वाला सूर्य को मत देखना ऐसा है यहाँ पर वो मत देखना में कोशिश करना पड़ेगा मतलब बाहर जाने का है ए, नहीं जाना मैं अभी नहीं जा सकता हूँ ऐसा बोलेगा है ना मैं इसके बारे में बोला हूँ एक बार बोला हूँ इसलिए कभी कभी जो प्रतिषेध करता है उसमें में प्रतिषेध का पालन करने के लिए कोशिश भी करना पड़ता है इसलिए इट इज़ एन एक्सेप्शन ऐसा बोला है शास्त्र में जो जो बोलता है निषेध के लिए वो निषेध कर्म में भी कुछ ना कुछ प्रयत्न डालना पड़ेगा ना वो एक्सेप्शन है तो प्रजापति पर्थन एक्सेप्शन प्रजापति है क्रिया नहीं है ये रूल है। यहाँ पर क्रिया न करना करना ऐसा उदासीन उदासीन हो गया यहाँ पर क्रिया न न नहीं होता है प्रेतन प्रेतन करता है ओ करता ये न करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा ठीक है स्पष्ट हो गया ना तस्मात, तस्मात। पुरुषार्थ अनुपयोगी पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ अनुपयोगी अनुपयोगी उपाख्यानादि भूतार्थवाद के लिए उपयोग नहीं है ऐसा उपाख्यानादि में भूतार्थवाद विषय है उसमें का आन्दर्थ। को उसमें उसमें देख सकता है है ना इसका मतलब क्या देखो भूतार्थवाद मतलब क्या है? देखो अर्थवाद है ना अर्थवाद किसको बोलता है वो अर्थवाद में अलग अलग गुणवाद बोलता है अनुवाद बोलता है भूतार्थवाद बोलता है है ना गुणवाद क्या है देखो अर्थवाद मतलब क्या है आपने अर्थवाद का दृष्टान्त तो आप जानते हैं अभी ये सोरोधि तो वो भी तो सब कुछ आ गया ना उसमें उसमें गुणवाद मतलब क्या है वो कभी कभी प्रत्यक्ष के लिए विरोध होता है ना ऐसा नहीं होगा कुछ बोलता है तो वो प्रत्यक्ष के लिए विरोध नहीं होता है गुणवादा प्रत्यक्ष के लिए विरोध नहीं होता निश्चान नेक्स्ट आदित्य आदित्यूप है ना यहाँ पर विरुद्ध है क्या प्रत्यक्ष के लिए विरुद्ध है आदित्य यूप मतलब क्या है यूपा मतलब एक स्तंभ है है ना ओ किस प्रकार से उसको तैयार करना ये सब कुछ इसके बारे में एक बार आया है है ना यूप आदित्य है वो सूर्य है ऐसा है इसलिए इसको बहुत इज्जत से देखना पड़ेगा ऐसा ऐसा व्यवस्था करो ऐसा कुछ ना कुछ है प्रशंसा के लिए बोलता है आदित्यो यूपा लेकिन यहाँ पर यहाँ पर आदित्य ओ यूप आदित्य नहीं है जानते हैं उसको इसलिए प्रत्यक्ष के लिए विरुद्ध हो गया ये वाक्य क्या है प्रत्यक्ष में जो अनुभव हो, होता है से नहीं बैठेगा समन्वय नहीं होगा आर्थवाद है ना इसलिए अर्थवाद है। अर्थवाद कुछ प्रशंसा के लिए और कुछ कारण के लिए बुरा है उसको बोलता है ना और अनुवाद क्या है अग्निर्मस्य भेषजा और बहुत ठंडी में अग्नि वो उसका ठंडी का दबाव वही है है ना और बहुत है तो वहां पर आग डाल ऐसा बैठो ऐसा होता है। इसलिए ये क्या बड़ी बात है सब लोग जानते ही है वेद में आने मतलब क्या है है ना यहां पर क्या है उसको अनुवाद बोलता है अनुवाद मतलब क्या है और फिर बोलते समय जो सब लोग जानते हैं उसी को एक बार बोलता है में उसकी जरूरत कॉन्टेक्ट तो में ऐसा जरूरत है जरूरत पड़ेगा इसलिए वो बोलता है।, है ना मतलब यहाँ पर किसी प्रमाण से विरोध वी, किसी प्रमाण को विरोध नहीं है लेकिन सब लोग जानते ही है ऐसा है उसको क्या बोलते हैं अनुवाद बोलते है। अनुवाद करके बात करते हैं ऐसा बोलते है। ना अभी भूतार्थवाद क्या है ये प्रत्यक्ष के लिए विरोध ऐसा भी नहीं है अविरोधा भी नहीं है क्या है देखो हाँ ये स्टेटमेंट है yeah. कुछ मीनिंग नहीं है लेकिन कॉन्टेक्स्ट में बोलता है हिमस्य भेजम है ना अभी भूत अर्थवाद क्या है देखो ओ ऐसा किसी प्रमाण को विरुद्ध हो गया ऐसा भी नहीं है ना विरुद्ध नहीं हुआ ऐसा भी नहीं है विरुद्ध हुआ भी ऐसा नहीं है विरुद्ध नहीं हुआ ऐसा भी नहीं है उसमें मतलब कुछ नहीं है ऐसा दिखता है वो क्या है? उसको बोलता है आख्यायिका आख्यायिका मतलब क्या है ओ इंद्रो वृत्र इंद्रो वृत्र वज्रम उदय वज्रम उदय है ना इंद्र ओ पहले जो हो गया वो कहानी है ओ वृत्र के विरुद्ध ऐसा इंद्र को वज्र को उठाया ऐसा है है ना मारा ऐसा बोला वो झूठ नहीं बोल रहा है मारा होगा ऐसा कुछ हो सकता है लेकिन प्रत्यक्ष हम नहीं देख सकते हैं, है ना और नहीं मारा ऐसा भी नहीं खा सकता है उठा इतना ही है समझ रहे है ना इसलिए प्रत्यक्ष के लिए वो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन क्वेश्चन नहीं देख सकता नहीं नहीं है फॉलोड नॉट कॉन्ट्रडिक्शन क्वेश्चन नहीं देख सकता कॉन्ट्रडिक्शन ही है इट क्या यू कैन नॉट वेरीफाई इट आल्सो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं तो छोड़ देना कॉन्ट्रडिक्शन न होने पर भी इट इज नॉट ऑब्वियस मतलब इंद्र ने उठाया, उठाया। तो उसके बाद मारा मारा या नहीं नहीं नहीं नहीं वो कुछ नहीं बोला हम हम हमें वेरीफाई वेरीफाई कर कर सकता नहीं कर सकता अच्छा, अच्छा अच्छा देखो ये स्टेटमेंट जो है इन द स्टेटमेंट बट यू वेरीफाई इट सिर्फ ये है कि नहीं।, नहीं है है? उसने सिर्फ ये बल उठाया मारा या मारा नहीं, मारा या नहीं नहीं नहीं नहीं था था है नहीं भी हो अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं भी नहीं से में कर सकते यहां, जैसे आपने कहा था ना कि अर्थवाद हो प्रशंसा है ज्ञान अर्थवाद है कौन आर... कैटेगरी इसमें गुणवाद इस में गुणवाद। गुण, गुणवाद में प्रशंसा प्रशंसा प्रशंसा में आ जाता है है ना अभी यहाँ पर ऐसा प्रशंसा ऐसा भी नहीं है उसमें इट इज नॉट अगेंस्ट इट इज नॉट यू कैन व्यूरिफाई इसलिए कहानी है जैसे इसको कहा उस आप कहते उसको अर्थवाद है ऐसा नहीं है वहाँ पर इतिहास है वो त्रिदंड लेके चलती थी ऐसा है लेकिन आपने आपने कहा नहीं इतिहास और कि का बात हुआ का वो बताते हैं ना लेकिन स्मृति में बताया है त्रिदंड ऐसा है ना ओ इसलिए मैंने ऐसा कहा है तो ये ठीक नहीं है स्मृति में है तीन का क्या तीन अभी ये श्री वैष्णव लोग इसको रखते हैं उपासना के लिए रखते हैं ना इसलिए उसको ये उपाख्यान होता है वहाँ पर इसमें इसको पारिप्लवा इत्यादि बहुत कुछ बोलता है कुछ कहानी है एक कहानियों को सुनाना है एक में सुनाना पड़ेगा ऐसा कुछ कहानी है ना उसमें मतलब कुछ नहीं है सुनना उतना ही है है ना इसलिए उसको भूतार्थवाद बोलता है पुरुषार्थ अनुपयोगी कुछ उपयोग नहीं है उपाख्यादि मतलब कहानी है ना भूतार्थवाद विषम अंदर्थ के अभिधान द्रष्टव्य लेकिन वहां पर विधि कर लेता है इसको, इसको सुनाना। में ऐसा आता है इसको इस समय सुनाना ऐसा <tlesles> क्या आधे घंटे हो गया पता नहीं घंटे ये तात्पर्य हो गया ना इस इस सेक्शन का मरम हो गया ना अभी क्रिया ऐसे उपदेश कुछ है प्रतिषेध अर्थ में है है ना और प्रतिषेध में क्रिया नहीं है लेकिन तो तो मतलब नहीं ऐसा नहीं बोलेगा ना तो इसमें कह रही है स्टोरीज तो हैं वो पुरुषार्थ के लिए ऐसा है जी लेकिन सुनाना विधि रखा है क्योंकि वेद में आया है वेद तो में आया तो है, है। इसलिए उसको सुनाना। तो इसलिए उसका हो जाता है, है ये मतलब है क्या? देखो मतलब हम उसको कुछ नहीं वेरीफाई नहीं कर सकते ये उसमें ज्यादा मतलब नहीं है कहा सुनाना है इसलिए यहाँ पर क्या है अब वहां पर अर्थ कुछ नहीं है वो भी स्वीकार करता है अच्छा वो भी स्वीकार करता है उसमें अर्थ नहीं थीगार है।, थीगार है लेकिन विधि है वेद में आया है इसलिए सुनाओ है ना जगह पे है ऐसा ऐसा पर एक उसको सुनना सुनना उस समय रखा औपचारिक औपचारिक चार्य क्या संस्कार के लिए मैं नहीं बोल बोल सकता लेकिन विधितो क्या करता है वहां पर विधि से कुछ वो शास्त्र बोलता है इसलिए करेंगे लेकिन पुरुषार्थ कुछ नहीं देखते हैं है ना अभी और दूसरा एक आइटम को लेता है क्या देखो अभी प्रश्न क्या है मोक्ष मतलब क्या है अशरीरत्व अशरीरत्व को आप ऐसा करता है अशरीरत्व जब जिंदा है तब नहीं हो सकता अशरीरत्व क्या है शरीर नहीं रहना वो मरने से ही होता है ऐसा एक प्रश्न को उठाता आई थिंक आई फॉलोड शरीर पति बलो अशर सैक् अयोरम एक बोलो यदप्युक्त कर्तव्यविध्यनुप्रवेश अंतरेण ओ अनर्थक सै सप्तपती जो कहा कर्तव्य विधि अनुप्रवेश अंतरेण कर्तव्य ऐसा विधि से करो ऐसा उसको छोड़कर वस्तुमात्र उच्चमान अनर्थकम स बोलने से मतलब नहीं है जे कैसा सप्तद्वीप सप्तः ऐसा बोला उस मतलब उसका मतलब कुछ नहीं है है ना का बोला तो नोला है कर्तव्य विधि कर्तव्य तो भी तो वैसे नहीं नहीं नहीं वो उसी का है नहीं बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर अलग है वो अलग प्रश्न को उठा रहे हैं सप्तवी है सप्तमती ये दुनिया में सात द्वीप है पहले का अभी कर्तव्य विधि को न रख कर उससे अलग वस्तु ही बोलना वस्तु ही बोलना उसमें आनर्थ ऐसा तो आपने कहा तो उसको आपने कर लिया देखो कैसा बोला वस्तु प्रयोजन दृष्टत् देखो वस्तुमात्र कथन है कुछ क्रिया नहीं है है ना यहाँ पर क्या है नायम सर्पहा। ऐसा बोला ये रज्जु ही है सर्प नहीं है ऐसा कहा यदि एक पॉइंट को हमने बोला नहीं है ना वहां पर क्रिया नहीं कुछ भी नहीं है कथन भी प्रयोजन से प्रयोजन है है ना? इसलिए वो वस्तु से फायदा नहीं है ऐसा मत कहो यहां पर है ऐसा बोल रहे ननु श्रुत ब्रह्म वो पूछता है नन श्रुत ब्रह्मणों भी श्रुत नहीं है श्रुत ननु श्रुत ब्रह्मो यथा यथापूर्व संसारित रज्जस्वरूप कथ अर्थवत्व पूछता है क्या पूछता है बोलने से फायदा हो गया ऐसा आप बोल रहे हैं ना क्या फायदा हो रहा है जी निःश्रुत ब्रह्मोपी दुष्त को देखो वहा पर ओ, आप है आप जैसा समझ रहे हैं जीव वैसा नहीं है आप ब्रह्म है ऐसा स्टेटमेंट अभी श्री भी इसके बारे में इसको कोई सुना है लेकिन कैसा है यथापूर्व संसार प्रदर्शन है उसको कुछ फर्क नहीं हुआ ये ये पहले ये पहले पहले भी आया था हम्म भी आया था ना हम इसलिए स्वरूप न रज्जुस्वरूप अर्थवत्तमित तो क्या हो गया मैं निर्भय हो गया मैं अभी तक भीत था अभी मैं चला गया ऐसा है यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है ना <laughs> कुछ नहीं हो रहा है फर्क कुछ नहीं है ऐसा बोल रहा है बोलो अत्रोचते नगतः पूर्व संसारी शक्य दर्शन वेद प्रमाणनित्र पर बोलते हैं है ना जो ब्रह्मात्म भाव को समझ लिया है अवगत मतलब अनुभव में लेके आ गया है ना यथापूर्व संसारित्व शक्यम न शक्यम दर्शित हो पहले जैसा संसारित्व तो था उसी प्रकार बाद में भी रहेगा ऐसा आप नहीं, सकते नहीं कर सकते हैं नहीं कह सकते हैं क्योंकि देखो कारण देते हैं वेद प्रमाण जनित ब्रह्मात्म भाव विरोधात् वेद प्रमाण से वो पैदा हुआ है क्या ब्रमात्मा भाव ऐसा वेद स्पष्ट बोल रहा है ना? इसका तो है ना आवृत्ति का ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्ञान आवृत्ति पर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है थीक है ना लेकिन सिर्फ ज्ञान प्राप्त होने पर भी फर्क आता है लेकिन पूरा फर्क नहीं पूरा नहीं।, नहीं।, नहीं कंपेयर अवगति ही तो, रजू सर्व में अवगत है नहीं तो ठीक है फिर से वैसे हो सकता है ठीक है ठीक है ना क्योंकि इसका प्रमाण क्या है ब्रह्मत्म भाव को ब्रह्मत्मा भाव को प्रमाण क्या है प्रमाण है ना बोल रहा ऋषि प्रतिपेदे अहम हर होम सूर्यच्च है वो समझ लिया वो ओ भव आ गया उसको ऐसा है है ना इसलिए जो जो ऋषि जो जो मनुष्य इसको समझता है वो सब कुछ ये सब कुछ हो जाता है ब्रह्मवेद वेद ब्रह्म ऐसा है वेद प्रमाण से ये फर्क नहीं आता ऐसा आपने बोला ये सब सारे वाक्य झूठ हो जाएगा नहीं लेकिन ऐसा भी होना चाहिए कि बार संसारी तो नहीं ऐसा संसार तो नहीं है ऐसा ही इसका मतलब क्या है देखो जी ब्रह्मवेद वेद ब्रह्म जो बोला ब्रह्म जो बन गया हो गया अभय वही प्राप्त हो सी है ना बाद में उसको राग द्वेष काम रा, कुछ नहीं है है ऐसा बोला है ना दुख भयादिम दृष्टम तेद प्रमाण जनता ब्रमात्मावगे तदिमान निवृत तदे मिथ्याज्ञान्तुभयाद होती शक्य कल नी शरीराद्याम दुखभयादम दुष्ट शरीरादि शरीरा दि में आत्माभिमान जो रखा है उसको दुख भयादि दुष्टम दुख भय से जुड़ा हुआ है हम देख रहे हैं देख रहे हैं इससे तस्व उसी को वेद प्रमाण जनित तो ब्रह्मात्मावगमे ओ वेद प्रमाण से जो पैदा हो गया ब्रह्मात्मावगति आ गया तद अभिमान निवृत्त हो यह अभिमान न जाने के बाद तदेव मिथ्या ज्ञान निमित्तम दुख व्यादिमत्व मिथ्याज्ञान निमित्त से जो दुख व्याज होता था वो अभी फिर एक बार है ऐसा नहीं कल्पना नहीं कर सकता है ना देखो पहले ऐसा था ये ठीक है लेकिन अभी ज्ञान आ गया ऐसा नहीं होगा है ना देखो मैं क्या बोलता हूं इससे भी आपको भी नहीं समझा सर कोई बहुत समय दूर हो गया दुख नहीं होता है जी आर यू कैचिंग माई पॉइंट बहुत समय दूर हो गया ऐसा रखो इससे दूर हो गया से अपनी से दूर लोगों से संसार से लोगों से बंधुओं दूर दूर हो गया अच्छा दूर हो गया अभी हम बार बार क्या आजकल देख रहे हैं अमेरिका चला जाता है बाप मर गया बोला तो ओ आई एम सॉरी फोन रख लेता है माँ मर गई बोला तो आई एम सॉरी बोल के फोन रख लेता है ना मैं क्या बोल रहा हूँ इस दृष्ट को ठीक तरह से समझो और बहुत समय इसके बारे में न सोचने पर भी दुख नहीं होता है तो संसार तो हमारे मन में है हम हाँ। अच्छा। मन में है। अभी श्री राम माण पूर्ति छोड़ने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है इस में मैं जो दृष्टान यहाँ पर माँ बाप के बारे में छोड़ा है किसी को रखा है लेकिन यहाँ पर क्या है किसी के बारे में नहीं है क्यों शरीर अभमांच छोड़ दिया क्योंकि आपने शरीर के ऊपर ही अभिमान छोड़ दिया और किसी शरीर के ऊपर कैसे आ सकता है जी हम स्पष्ट देख सकते हैं इसको है ना इसलिए नहीं गया क्या तो, तो हाँ, है अभी शरीराद शरीरा शरीर संबंध कुछ भी नहीं ऐसा हो गया कैसा हो सकता है दुखा फिर एक बार दे रहा, दे रहा। नहीं धनि गृहस्थस धना धनापहार निमित्त दुखम दुष्टम दुष्ट तस्य वा तस्व प्रवृचित धनामान तदव धना, धना, धना, धना दुखम एक धनी है जी गृहस्थ है जी है ना उसको धनाभिमान है अभी धन का कापहार हो गया कोयले के चालक चोरी कर लिया दुख तो होता है लेकिन उसी को जो ऐसा अनुभव किया उसी को प्रवित सन्यासी बन गया ओ धन में अभिमान छोड़ दिया और फिर एक बार धनाभार निमित्त दुखम बहुत ही हो सकता है क्या हम देख रहे हैं जी उसको देख रहे हैं देख रहे मतलब क्या है ना क्या वो जाता है क्या करना होता है कितना है बापा अब एक एक मठाधिपति है सरल है वो ग्रस्त था इसलिए बाद में वो टीचर ऐसा कुछ था परमेश ऐसा था इसलिए उसको पत्नी को मट से मट के ओर से ओ, एक सौ रुपया देता है ऐसा कुछ है बाद में उनको भी लज्जा है पूछने के लिए वो बहुत महंगा हो गया बहुत महंगा हो गया और थोड़ा रहने के लिए ऐसा सेक्रेटरी को वो से, बोल रहा है वो बोलते हैं सुनो यहाँ पर दे सकता है तो तुम दो नहीं तो नहीं हम क्या कर सकते हैं सब आप ही निश्चय कर लो मुझे क्यों पूछता है <laughs> संन्यासी क्या कर रहा है वो सेक्रेटरी को बोलता है ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है अब वहां पर पैसा है तो आप दे सकते हैं तो दो नहीं तो नहीं है अच्छा उसने वो आश्रम में जाके रहने लगे आ, हाँ? रह आ, लग गया था संन्यास लेके इसलिए हर एक महीना एक सौ रुपया ऐसा कुछ दे रहा है ओ बाद में बोलते बहुत बहुत मुश्किल है और थोड़ा ज्यादा देना ऐसा पूछा यह है उत्तर <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> कैसा है नहीं चलता है मैं ऐसा कुछ लोगों को देखा हूँ दे, कुछ भी नहीं छोड़ छोड़ दिया पुरा, पुरा छोड़ दिया पूरा पूरा कोई भी बात हो यहाँ पे ग्रेस की पढ़ाई शुरू हो जाती है देखो और दुष्ट न कुंडलि कुंडलिमन सुख दृष्ट में तुंडल वियुक्त है, मतलब क्या है? कुंडलों को पाना कुंडल तो अभिमान सुख दृष्ट इसके बहुत सुख है अभिमान है इसलिए बार बार ऐसा ऐसा कर रहा है सबको दिखार है नृष्टम उसी को कुंडल कुंडलुक्त कुंडल को छोड़ दिया कुंडली तो अभिमान गया। <coughs> अभी ओ कुंडलित अभिमान निमित्त सुखम ओ, ओ जो कुंडलित अभिमान नहीं रहने से ओ जो पहले सुख होता तो वो नहीं होता मैं देखा एक महात्मा ओ, ओ, ओ, ओ ये सन्यासी नहीं था ब्रह्मचारी ही था ओ लोग कुछ ना कुछ देता रहता है कोई बलात्कार से एक दिया, उसको रखा था बाद में ये जजेस भी अलग अलग प्रकार से होते हैं ना जज जैसा बोलने पर भी कोई जज आएगा ना ऐसा ऐसा बात करके करके बोला क्या आप डायमंड को पाना है ऐसा बोला सब कुछ छोड़ा है क्या क्या मालूम है उसको निकाला आप रख लो बहुत अच्छा <laughs> बहुत अच्छा आपके पास रहना रखो <laughs> दे दिया <laughs> ना मतलब वहां पर और रखने से भी मतलब नहीं है yeah. निकाल <laughs> सकते <laughs> <laughs> स्वामी <laughs> दो हाँ, तो? मतलब दोनों केस केस दो हैं आ, दो हैं नहीं है उसी को है कुंडल मतलब उसने कुंडल नहीं पहन रखा नहीं पहन रहा है जी लेकिन नहीं पहन रहा है लेकिन कुंडल कुंडल में अभिमान है तो लगेगा की मेरे पास नहीं है तब मिला तो फिर एक बार सुख होता ही है कुंडल नहीं है इसलिए दुख नहीं होता क्योंकि कुंडल में अभिमान दिया दे दिया अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है कुंडल में अभिमान को छोड़ दिया है इसलिए कुंडल न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता उसको दुख नहीं होता है या पहले जैसे सुख हो रहा था वैसा आ, सुख नहीं होता उत्तम श्रुतिया बोलो अशरी इसलिए उसी को श्रुति बोलती है क्या है अशरी रसंतम न प्रिय प्रिय स्पृशतः अशरीर जो है उसको प्रिया प्रिया नहीं छूता है पर उसको प्रिय भी नहीं है अप्रिय भी नहीं नी नहीं है ऐसा बोलते हैं। हम भी ऐसे होना चाहते हैं लेकिन प्री भी नहीं है बोलने से तब डर लगता है, है, है, है, है। <laughs> वो नहीं होता इसका भी उदाहरण दिया और सुख नहीं होता, इसका भी दिया। दोनों देवियां दोनों देवियां दे समझा अब ये प्रश्न उठा रहा है Smita. शरीरे शरीरे पति अशर सै न जीवित चेत न सशरी मिथ्याजान्त नी आत्म शरीरत्माक्षण मिथ्याजान मुक्त अ तुम शक्यम तुम, तुम, शक्यम तुम। वो पूछ रहा है तुम पतिर न जीवता आई थी चेत। देखो कैसा संगति कनेक्शन लेके आते है कुछ बोल के अशरीर निय बोला है। मर... इससे और एक प्रश्न उठता है मरने के, बाद की मरने के बाद ही होता है जब जिंदा है शरीर का कैसा हो है ऐसा पूछा आई थिंक थिंकोड ना ऐसा नहीं है सशरीरत्व से मिथ्या ज्ञान निमित्त मिथ्याज्ञान निमित्त ओ स शरीर सशरीरत्व जो है शरीर से रहना जो है वही ही मिथ्याज्ञान निमित से है सशरीरत्व ऐसा है ही नहीं सशरीर तो ही सिर्फ मिथ्या ज्ञान से ही आ रहा है तो देखो अभी सशरीर तो मतलब क्या है मैं मैं पुरुष हूँ मिथ्या ज्ञान है, आज्यास है। या तो ना? इसके बाद भी लोग क्यों कहते हैं हैं ये अविद्या क्लियर नहीं है है कि के पहले ही हो बाद में बाद में देखेंगे मुक्ति तो का बता रहे निमित्वाद्ञान से आ, ही बोल रहे हो रहा है क्योंकि न ही आत्मन शरीरत्मा मिथ्याज्ञान मुक्त अन्नता सशरी शक्य कल शरीर आत्माभिमान लक्षण मिथ्या ज्ञान जो है मिथ्या ज्ञान ही है अध्यासी ही है मुक्तवा इसको छोड़कर और किसी रूप से सशरीर को आत्मा में कल्पना नहीं कर सकता है देखो मैं फिर एक बार बोलता हूं सुना अध्यास भाषा के वापस जाकर बोलता हूँ वहां पर यह वाक्य जो है अब शुद्ध आत्मा को ले लिया आसमत प्रत्ये में है ना वो अध्यास कर रहा है ऐसा मालूम नहीं होगा क्या होता है उसको क्या बोल रहे हैं जी मैं आत्मा जी मैं हूँ जी मैं हूं मैं आदमी हूं मैं उमर ऐसा है मालूम है यहां पर खत्म हो गया प्राज्ञ को कहने से कंफ्यूज नहीं होगा प्राग्ञ कहने, कहने से क्या हो रहा है प्राग्ञ क्या है अरे मुझे शरीर से संबंध ऐसा मैं जानता हूं आप समझ रहे हैं पॉइंट शरीर से संबंध ऐसा मैं जान रहा हूं मैं जानता हूं लेकिन उठते ही शरीर से संबंध रख रहा हूं इसलिए कुछ ना कुछ गम्मे गलत कर रहा हूं ऐसा उसको मन में आता है अशरीर तो उसके अनुभव में है शरीर तो नहीं बोलना शरीर तो का मतलब अलग होता है शरीर शे, को संबंध छोड़कर रहना उसका अनुभव है शरीर ना लेकिन शरीर से संबंध रख रहा हूं ये भी मालूम है एक क्या गलत कर रहा हूं मैं मैं उसको छोड़कर जिसको छोड़कर भी रह सकता हूं वो मैं कैसा हो सकता हूं <laughs> point? जी, जी, जी. जिसको छोड़कर भी मैं रह सकता हूँ वो मैं नहीं हो सकता हूँ इसलिए वो कोई विचार बोला तो वो सुनना चाहेगा आत्मा आत्मा से बोला तो क्या घो मत है अध्यास हो रहा है उसको भी नहीं जानता है वो अध्यास निवारण करने कोशिश ही नहीं कोशिश ही नहीं करेगा सुन रहे ना अध्यास हो रहा है ऐसा वो जान लिया अध्यास को हटाने के लिए कोशिश करेगा अध्याय हो रहा है ऐसा दोष हो रहा है ऐसा जानने के लिए भी अवकाश नहीं है आप शुद्धात्मा को बोला इज इट क्लियर इसलिए वो यहां पर क्या है मिथ्याज्ञान निर्मित हो रहा है ऐसा आज्ञानी भी जानता है लेकिन आज्ञानी को थोड़ा छूट दे सकते हैं क्यों मैं कौन हूं वह नहीं जानता इसलिए फिर एक बार इससे शरीर से, से सुख मिल रहा है जी इसलिए फिर एक बार अच्छा मैं अभी ये सुख मेरा स्वरूप ही मेरा सुख है मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा वो जान लिया बाद में ओ गंदी चीज में उसका आशक्ति बिल्कुल नहीं जाएगा इसीलिए निरोध की कोई आवश्यकता ही नहीं है से हो जाता है सपोज यू आर टोटली दैट हैव नथिंग टू डू विद दिस। में क्या है? नहीं है। इसलिए इसलिएशरी शक्य कल्पितम। बोलो नित्य ये पैदा होने वाला नहीं है जी मतलब ओ मरते ही अशरीर तो मिल जाता है ऐसा नहीं है मरने के बाद जो अशरीर तो मिलता है वो अनित्य है फिर एक बार जन्म लेता है सरीर बन जाता है लेकिन ओ, हम जो जिस अशरीरित को हम बोल रहे हैं वो अशरीरत्व और आप जो मन में रखा हुआ वह शरीर बहुत अलग है ये क्या है अकर्म निमित्व कर्म से पैदा नहीं होने वाला है देखो कर्म से पैदा हुआ होता तब अब अनित होगा वो तो कर्म से नहीं पैदा हो रहा है इसलिए तो नित्य है और मन का बाद मिलता है इसका मतलब क्या है? इट्स क्लियर निशरीर चेत तत्तधर्माधर्मित सशर है ना अभी ओ मतलब मतलब आत्मा को बोला आत्मा से किया हुआ धर्म धर्म निमित्त से तो है, ऐसा बोला इसका मतलब देखो अशरीर तो प्राप्त होने वाला ही है ऐसा उसमें उसके दिमाग में है उसके दिमाग में क्या है उसके दिमाग में क्या है अशरीरत्व तो पैदा होने वाला है इसको दिखाना चाहता है इसलिए वो क्या कह रहा है देखो आत्मा ही किया हुआ धर्मा धर्म से वो सशरीरी बन गया है सशरीरी है इसलिए धर्मा धर्मों को छोड़ने से अशरीरत्व तो प्राप्त होता है ऐसा क्यों नहीं कर रहा इसका मतलब और पहले से धर्मधर्म किया है अभी शरीर ले लिया अनादि बोलो अनादि बोलो लेकिन क्या हो रहा है वो ओ, ओ धर्माधर्म करके करके ऐसा शरीर है हो गया है अभी हो चुका है अभी अशरीर तो प्राप्त होना है ऐसा बोला तो ना बोलो ना, शरीर संबंधस्य संबंदस्यासिद्धत्वात शरीर संबंध से असिधत्वा धर्म आत्मकृतत्व असिधे देखो आपके प्रश्न में एक पॉइंट अंतर्गत है क्या है अभी वो धर्माधर्म करके शरीर ही बन गया है ऐसा आप कह रहे आपका ना इसका मतलब शरीर का संबंध हो गया है हो चुका है शरीर से संबंध हो चुका है क्यों धर्माधर्म क्या है क्या धर्माधर्म करने से उसका शरीर से संबंध आ गया देखो शरीर से संबंध आ गया ऐसा कैसा कह सकते आप शरीर से अभी भी संबंध नहीं है यू फॉलो कर नॉट शरीर से अभी भी संबंध नहीं है कभी भी नहीं है, है। संबंध आ गया है ऐसा बोला ओ क्यों आ गया ऐसा पूछा संबंध आ गया ऐसा रखा आपने क्यों आ गया धर्म धर्म क्या इसलिए आ गया ऐसा बोल सकते हैं लेकिन वही सिद्ध नहीं हुआ है इसलिए शरीर संबंध से असिधत्वा शरीर का संबंध शरीर से संबंध पैदा है ऐसा अभी भी असिद्ध है इसलिए धर्माधर्म यो आत्मकृत असिधि ऐसा ओ धर्माधर्म हो चुका है वो भी वो सिद्ध नहीं होता है है ना बोलो शरीर संबंधस्य संबंधस्य धर्माधर्मयो धर्माधर्मयो हो शरीर संबंध से इतरेतरा श्रेयत्व प्रसंगा अंधपरंपरा एनाकना ना। और अनाद काल से ऐसा हो रहा है ऐसा आप बोल सकते हैं शायद क्या बोल सकते हैं अनाद काल से धर्म धर्माधर्म करके आ रहा है इसे शेरी आ रहा है हम बोलते हैं ना हम ही बोलते हैं लेकिन हम जब उस बात को बोलते हैं किसको बोल रहे हैं राज्ञी के बारे में बोल रहे इसको याद रखो हाँ, following दे पारे दे पारे पारे ये ये बात गलत नहीं है कौन सी बात गलत नहीं है अना अधिकाल से कर्म कर रहे हैं इसलिए आपको नए नए शरीर आ रहे हैं ये जो बात है कोई झूठ नहीं है प्राग्ञी का विषय ठीक है विषय में ठीक है लेकिन शुद्धात्म का विषय में संबंध अभी भी नहीं है इसलिए कर्म किया कैसा सिद्ध होता है इसलिए शरीर संबंध से धर्माधर्म तत्कृत इतरे प्रसंगात शरीर संबंध और धर्माधर्म करना अभी क्या हो गया मालूम है धर्म धार्म किया शरीर संबंध हो गया शरीर से शरीर से संबंध किया ये हो गया ऐसा बोल रहे हैं ना धर्म के बारे में बोला हो गया ये ठीक है गलत नहीं है समझा दारे जी तो प्राग्न के बारे में बोला तो वो ठीक है या नहीं प्राग्ञी के बारे में बोला तो ठीक ही तो है क्या देखो अभी शमसा राना दी कैसा दिखाया देखो जी अभी तो जन्म है है है है है ना सुख सुख दुख दुख ये कैसा आता आता कर्म से ही आता है, धर्मा।, धर्मा धर्म धर्म धर्मा? पहले जन्म ओ पहले जन्म में किया हुआ इसका मतलब क्या हुआ वो पहले किया हुआ धर्मा धर्म से अभी जन्म आ गया है ना और धर्म करने के लिए महापरुषरी रहना था वो पीछे आया इसलिए अनाज काल सो आपका आ रहा है ऐसा ये झूठ नहीं बोल रहा है ये किसके विश्व में ठीक है प्राग्ञी के विश्व में ठीक है लेकिन है? बोल सुनता हूँ सुनो अभी क्या है शुद्धात्मा के बारे में कहा शुद्धात्मा के बारे में कहा क्या है ओ शरीर संबंध है ही नहीं शरीर को संबंध बोलने के बाद धर्माधर्म को बोल सकता है धर्माधर्म को बोलने के बाद शरीर को संबंध बोल सकता है है ना अरे शरीर से संबंध ही नहीं है ऐसा जिसको इसके बारे में बोल रहा है आप ऐसा असमशन ये किया कौन सा असमशन ओ धर्माधर्म से ऐसा संबंध आ गया ऐसा आपने बोला तब संबंध में हो गया बोला तो इसे हो गया बोला पड़ेगा इसलिए ये असमशन को पक्का करने के लिए दूसरा भी असम्शन हो जाएगा इसलिए टू नो डिपेंडिंग ऑन ईच अदर क्या अभी समझ में आया जी अभी दो हम ओ ऐसा स्वीकार कर रहे हैं क्या है धर्माधर्म से संबंध आ गया ऐसा एक कल्पना और शरीर आ गया इसलिए धर्म धर्म दर्म किया ऐसे एक कल्पना दोनों कल्पना को जोड़ने से अनादित्य सिद्ध होता है लेकिन ये भी कल्पना है ये भी कल्पना है है ना और अनादित्व ऐसा सिद्ध किया इसका मतलब क्या है अनादिकाल से आप इसको यही गलत करना पड़ेगा अस्यूमिंग आर म्यूचुअल डिपेंडेंट। राम राम का का का का घर घर घर घर है? है? है। भीम भीम के पास, मतलब क्या मैं क्या समझा उससे अन्य आश्रय दोष मालूम हो गया आपको इसलिए इतरे इतरा आश्रय प्रसंग परंपरा अन्धपरंपराशा अनादित्व कल्पना नाधिकाल से संसार हो रहा है जो है वो ऐसा है देखो मांडी के कार्य का सब कुछ याद कर लो क्या है शुद्धात्मा के बारे में बोल रहा है शुद्धात्मा के बारे में ये भी नहीं कुछ भी नहीं ये भी नहीं कुछ भी नहीं, भी नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहा है इसका मतलब है ही नहीं क्या प्राग्ञ के लिए है फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट अनाधिकार से प्राग्ध के लिए जो बोल रहे है वो ठीक ही है स्पष्ट हो चुका क्रिया समवाया भावाच क्रिया समावाच समवाया नहीं है क्रिया समवायाभावाच्चा समवाया आत्मना, आत्मना। कर्तृत्व तो अनुपपत्ते, तो देखो जी क्रिया से आत्मा का संबंध होता ही नहीं है कर्तृत्व तो कैसे आ सकता है उसको सिद्ध हुआ या नहीं पर हो चुका है आत्मा से क्रिया का संबंध होता ही नहीं है इसलिए क्रिया को मतलब क्या हो क्रिया को मतलब क्या हो ऐसा भला या नहीं पूरा पूरा इसलिए क्रिया समाया भावाचा और उसका संबंध हो नहीं सकता आत्मा इसलिए कर्तृत्व तो उसका कर्तृत्व तो अनुभूति कर्तृत्व तो ही समझ में नहीं होता है कर्तृत्व तो है उसमें कर्तृत्व तो नहीं ज्ञान ही तो नहीं ही तो नहीं है उसमें लेकिन प्राग में सब कुछ है चमत्कार क्या है और सब लोग जान सकते हैं उसको कैसा देखो शरीर आदि उपाधि के समाधि संबंध से मैं वो ज्ञान क्रिया हो रहा है कर्म करने का व्यवहार हो रहा है भोग का व्यवहार हो रहा है लेकिन उपाधि को छोड़ा कुछ नहीं है लेकिन सिर्फ नियु एक ज्ञाता करता भोगता हूं दट इजेंशियलिटी फॉर डूंगी वेन देर इज यू नो उपाधि ऐसा होता है अज्ञान you know, का लक्षण है फिर ऐसा त्रेण बोलो राजप्रभृती दुष्ट कर्तृत्व वहाँ पर भी बहुत चर्चा होती है इसके बारे में अभी कर्तृत्व एक प्रकार से होता है जी वो कुछ नहीं करेगा लेकिन भी कर लेकिन कर्तृत्व हो सकता वो कुछ नहीं करने पर भी हो सकता वो कैसा राम दृष्टम कर्तृत्व है ना ओ राजा ऐसा लोग है ना उसमें कर्तृत्व तो अधिक पड़ता है क्यों कैसा मात्रा उनके उसका प्रेजेंस है उसका प्रेजेंस है वो सब कुछ होता रहता है उसको देखते ही वो कमरा साफ कर लेता उसको देखते ही ये झाड़ू कर लेता उसको देखते ही वो काम कर लेता वो कुछ नहीं बोलना पड़ेगा उसको नहीं इसलिए लोग क्या बोलते हैं ये बहुत अच्छा रखा है जी घर थोड़ा हमेशा क्लीन रहता है और करते तो इसको कर डालते हैं न उसी प्रकार कुछ नहीं किया तो भी हुआ ना उसी प्रकार इधर भी होने दो ऐसा देखा तो इस दृष्टांत हम देते हैं मैं भी confused आ, थी, तो नहीं। नहीं। जो आपने दृष्टांत सिद्ध के बारे में हाँ। तो शब्द ही आता है वहां पर मैग्नेट का दृष्टांत है अस्कांत का वो कुछ नहीं करेगा लेकिन काम होता रहता है ऐसा दुष्टांत देता है इसलिए वेदांत को समझने में ये लोगों को बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ठीक तरह से वो संप्रदायबद्ध श्रद्धा से अध्ययन नहीं किया तो वो सिर्फ ग्रंथ पढ़ने से मालूम नहीं होगा वहां पर क्या होता है वहां पर क्रिया को रखकर आत्मा के बारे में जब बात किया तब ये कहना गलत नहीं है लेकिन क्रिया को रखकर हम आत्मा को बारे में बात नहीं कर रहे इधर क्रिया को छोड़कर आत्मा के बारे में बात कर रहे हैं। शासन की की। बात हो रही है, कुछ, कुछ भी हो मैं जहां पर स्वरूप के बारे में बात कर रहे हैं वहां पर सामने कार्य को रखकर बात कर रहे हैं एक यहाँ की उत्पत्ति हो रही है राजा के दृष्टांत में दृष्टान भगवान के लिए हम बोल रहे हैं नोलते है, से मतलब क्या है? करतुर नहीं तो कैसा हो सकता है जी जन्माद्यता बोलने से, से मतलब, मतलब तो क्या है ना ब्रह्मो को सीधा सीधा करता तो नहीं मानते रामचंद्र इसको रखने के बाद बोलना ही पड़ेगा नहीं तो कैसा आया ये फिर एक बार सुनो स्पष्ट रूप से देखो ओ अभी आप जब प्रश्न पूछ रहे हैं है? आप ये एक बार उधर जाते हैं, एक बार इधर आते हैं, उधर खड़ा होकर बोल रहे है नहीं कर तुर तो बोल रहे हैं। यहां पर आने के बाद वही कर रहा है ना बोलते हैं नहीं।, contradiction नहीं है उसमें यहां पर रखकर आपने बात किया तो वही क्या बोलना पड़ेगा सर्व तो विशेष रही कुछ भी नहीं है उसमें तो, तो भी में आपने जो सारा बोल रहा हूं ना उसी को इसको रखकर बोला बोलना ही पड़ेगा लेकिन स्वरूप के बारे में आ गया तब वैसा देखो ब्रह्म क्या है स्वरूप सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म है इसीलिए हमने बोला उपलक्षण धर्म लक्षण स्वरूप लक्षण तीन बोला सब लोग क्या गलत कर रहे हैं इसको याद रखो ये ये रखने से आपको स्पष्ट होता है स्वरूप लक्षण को जानने के लिए उपलक्षण से ही जाना पड़ेगा उपलक्षण में जैसा वर्णन होता है स्वरूपलक्षण में जैसा वर्णन होता है तब उसमें विरोध दिखता है उपलक्ष्य में क्या कहता है? वही कर रहा है ऐसा बोलता है स्वरूपलक्ष में क्या कहता है वो कुछ नहीं किया बोलता है? दुरा ऑपोजिट है लेकिन वो समझो ये स्वरूप लक्षण समझने के लिए ये झूठ बोलना ही पड़ेगा उसको ही बोलते हैं अध्यारोपण कि तो पहले करता मानकर फिर हाँ। ये नहीं नहीं माना तो हुए होगा ना इसको समझो स्वामी जी इसका एग्जांपल आपको भागवत He himself, he नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं। मानना पड़ेगा ही पड़ेगा मैं उसको बोला बार बार याद रखो द मोर यू थिंकट द बेटर देखो यहाँ पर क्या है अध्यानक जो क्या झूठ है झूठ बोल रहे क्या अध्याय झूठ बोला तो, तो आप कुछ भी नहीं समझा अध्याय झूठ नहीं है जी वी आर टॉकिंग द ट्रूथ इन डिफरेंट फ्रेमरी वर्च्यू यस सी ये बहुत जरूरी है, आ, है। देखो मैं कहा रहकर बात कर रहा हूं उसको याद रखो मैं जहा खड़ा होकर बात कर रहा हूं वहां पर सच ही बोल रहा हूं गलत नहीं बोल रहा हूं झूठ नहीं, नहीं बोल रहा हूं लेकिन मैं यहां से शुरू करके वहां जाने के बाद वहां पर नहीं है देखो जी इट इज एज सिंपल एज दिस में ओ मैं कहा जा रहा हूं आप कहा जा रहे हैं मैं यहां से अहमदाबाद जा रहा हूं मैं जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं ऐसा ही बोल रहा हूं ट्रेन में बैठा क्या मैं जा रहा हूं जा रहा हूं कब बोलते हैं बैठा हूं कब बोलते हैं बाहर देखा तो जा रहा हूँ बोलते हैं ट्रेन के अंदर से देखा तो बैठा हूं बोलते हैं दोनों में दोनों भी एक भी झूठ नहीं है Are you following this? Yes. मैं चुप बैठा ऐसा बोला गलत नहीं है मैं जा रहा हूँ ऐसा बोला गलत नहीं है लेकिन दोनों में विरोध है कॉन्ट्रडिक्शन है कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं है क्यों यहाँ पर ट्रेन के विध रिस्पेक्ट टू ट्रेन बोल रहा हूँ वहां पर विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ पहुंच गया तो मैं जा रहा हूँ बोलूंगा हाँ तो पहुंचने के बाद मैं जा रहा हूँ ना, ना, हाँ। ना, ना, हाँ। ना बैठा हूं नहीं जा रहा स्पष्ट हो गया ना इसलिए अध्याप मतलब झूठ बोल रहा है समत बोलो मत समझो है ना संविधान मात्र राजपुरुषम करते हुए मिथि से बोलो न धनदाज भृत्संब् तक कर्तृत्वपत् नमन तो धनदावत शरीरादि स्वस्म संबंध नित्म कि शक्य कल्पयितुम् यहाँ पर क्या है ओ में क्या है आप ऐसा कहा धनदान धनदादी दान उपार्जित भूत संबंधित धनादान ऐसा देखकर संबंध को रखा है वो है ना नृत्य संबंध रखा है इसलिए तेजा कर्तृत्पत्ते तो इसलिए ओ करतृत्व तो उसको ओ आ सकता है उसमें राजा में कर्तृत्व तो आ सकता है क्योंकि संबंध रखा है लेकिन आत्मा के बारे में नहीं है वो श्रीअर्द को कुछ दे रहा है बाद में उसको थैंक बोल कर वो काम कर रहा है ऐसा है क्या स तेशा कृत रोपते न तो आत्मन धनताधिवत शरीरादि स्वस्वाम संबंध निमित्त कि शक्य कल्पयुं है न लेकिन आत्मा वो शरीर से कुछ संबंध रखा है वो नायक है वो स्वामी है इस प्रकार का संबंध आप कल्पना नहीं कर सकते हैं स्वामी भृत्य संबंध यहां पर नहीं बोल सकते हैं देखो फिर एक बार याद रखो ओ द्वैती वाले कहा गलत करते हैं इसको या? क्यों नहीं समझ सकते वो स्वामी भूत संबंध कब आता है कब नहीं आता देखो अब मैं इधर रहकर बोला ये झूठ नहीं है स्वामी संबंध है स्वामी भूत संबंध है वो स्वामी है मैं भूत हूं है ना लेकिन बहुत समय वो स्वामी वृत्त संबंध रखकर मैंने शुद्ध होने के बाद मैं वो ही वो ऐसा समझने के बाद स्वामी वृत्त संबंध एक है स्वामी लेकिन तो मानते नहीं है ना ये वाली मुखल मुख्य नहीं मानते हैं तुम नहीं माना तो जाओ लेकिन तो बोल रहा है नहीं है। आ, कहा है क्या आप इतना ऊपर देख रहे हैं किस ऊपरिषद में वैकुंठ में बैठता है ऐसा अरे वैकुंठ में बैठता है ऐसा झूठ है क्या रे बाबा ये देखो पुराणों में एक ओ, एक प्रकार से जो बोलता है वैकुंठ को ही आप वो वैकुंठ पहुंचा वो गोलक को पहुंचा वहाँ पर कैलाश को पहुंचा वापस नहीं आएंगे ऐसा बोलता है इसका मतलब क्या है इसी को ओ आम लोगों को समझाने के लिए एक कहानी के रूप से बोला है वैकुंठ को जा, जाने से वहां पर वापस नहीं आएगा कहानी के रूप से बोला है ये वाक्य तो ठीक है गलत नहीं है लेकिन उसकी कल्पना क्या हो गया उसमें वापस नहीं हुआ था वो ये तो ठीक है लेकिन वहां पर और कुछ है अच्छा अच्छा अब भी बहुत सुंदर वो या स्वरूप ऐसा लेते हैं ना तो उसमें कोई बहुत ऐसा तो कुछ नहीं है ब्रह्म भाव क्या तो... है चार प्रकार की मुक्ति चार प्रकार की मुक्ति बोलो लेकिन वो, वो ये ब्रह्म ही है ब्रह्म ही ब्रह्मी ब्रह्म ही है इसलिए और कुछ बोला तो क्यों बोलता है श्रद्धा बढ़ाने के लिए बोलता है लेकिन कुछ योग ऐसा वह है वो वहां पर ये लोगों में अनुभव करने वाला भी है द्वैत भक्ति से अलग अलग लोगों को जाना भी है नहीं ऐसा नहीं है ब्रह्म लोग को जाता है समझा ब्रह्मलोक जाने के बाद वो ब्रह्म उपदेश देके के बाद वहां से भी मोक्ष मिलता है लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है अंतिम मोक्ष जिसको बोल रहा है, ये कत्वी है। वो है स्वामी शंकराचार्य जी ने भी तो गीता में एक जगह कहा है का भगवान की सेवा करो इसलिए बोल रहा हूँ ना हाँ संबंध हाँ वो गलत नहीं है वो ठीक ही है लेकिन कहाँ रह कर बोल रहे हैं वो तो ठीक है हाँ पर नहीं आ सकता के समय अवस्था में इसको ऐसा ही करना आप इतना हो जाए ठीक तो है, <laughs> <इतना हो जाए। laughs> तो तो है। तो देखो अध्यास में ये कुछ नहीं किया तो अध्यास नष्ट नहीं हुआ रास्ता ही नहीं है रास्ता सुंदर है ना तो यहाँ पर रुकेंगे